संक्षिप्त महाभारत श्री नमः, आदि पर्व ग्रंथ का उपक्रम नारायण नमस्कृत्य नरंथे वह नरोत्तम देवी सरस्वती व्यास तथो जय मुदिथ अंतर्यामी नारायण स्वरूप भगवान श्रीकृष्ण उनके सखा नर रत्न अर्जुन उनकी लीला प्रकट करने वाली भगवती सरस्वती और उसके वक्ता भगवान व्यास को नमस्कार करके आसुरी संपत्तियों का नाश करके अंतकरण पर विजय प्राप्त करने वाले महाभारत ग्रंथ का पाठ करना चाहिए ओम नमो भगवते वाशुदेवाय ओम नम पितामहाय ओम नमः प्रजापतिभ्य ओम नमः कृष्णद्वी पायणा ओम नमः सर्व विघ्न विनायकेभ्यो लोमहर्षण के पुत्र तूत वंश के श्रेष्ठ पौराणिक थे एक बार जब नैमिषारण्य क्षेत्र में कुलपति सौनक 12 वर्ष का सत्संग सत्र कर रहे थे तब उग्रस्रवा बड़ी विदय के साथ सुख से बैठे हुए व्रतनिष्ठ ब्रह्मर्षियों के पास आए जब नयमिसारण निवासी तपस्वी ऋषियों ने देखा कि उग्रसवा हमारे आश्रम में आ गए हैं तब उनमें उनसे चित्र विचित्र कथा सुनने के लिए उन लोगों ने उन्हें घेर लिया उग्रसवा ने हाथ जोड़कर सबको प्रणाम किया और सत्कार पाकर उनकी तपस्या के संबंध में कुशल प्रश्न किए सब ऋषि मुनि अपने अपने आसन पर विराजमान हो गए और उनके आज्ञानुसार वे भी अपने आसन पर बैठ गए जब वे सुखपूर्वक बैठकर विश्राम कर चुके तब किसी ऋषि ने कथा का प्रसंग प्रस्तुत करने के लिए उनसे यह प्रश्न किया सूत नंदन आप कहाँ से आ रहे हैं आपने अब तक का समय कहाँ व्यतीत किया है उग्र सर्वा ने कहा मैं परीक्षित नंदन राजर्षि जन्मेजय के सर्प सत्र में गया हुआ था वहाँ श्री वैशंपायन जी के मुख से मैंने भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन के द्वारा निर्मित महाभारत ग्रंथ की अनेकों पवित्र और विचित्र कथाएं सुनी। इसके बाद बहुत से तीर्थों और आश्रमों में घूमकर समंत समन्त पंचक क्षेत्र में आया जहां पहले कौरव और पांडवों का महान युद्ध हो चुका है वहां से मैं आप लोगों का दर्शन करने के लिए यहां आया हूं। आप सभी चिरायु और ब्रह्मनिष्ठ हैं आपका ब्रह्म तेज सूर्य और अग्नि के समान है आप लोग स्नान जप हवन आदि से निवृत्त होकर पवित्रता और एकाग्रता के साथ अपने अपने आसन पर बैठे हुए हैं अब कृपा करके बताइए कि मैं आप लोगों को कौन सी कथा सुनाऊँ ऋषियों ने कहा सूत नंदन परमर्षि श्री द्वै, कृष्ण कृष्णद्वैपायन ने जिस ग्रंथ का निर्माण किया है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 राजा जन्मेजय को सुनाया है भगवान व्यास जी की वही पुण्यमयी पापनाशिनी और वेद में ही संहिता हम लोगों को सुन, सुनना चाहते हैं उग्र सर्वजी ने कहा भगवान श्री कृष्ण ही सबके आदि हैं वे अंतर्यामी सर्वेश्वर समस्त यज्ञों के भोगता सबके द्वारा प्रशंसित परम सत्य ओंकार स्वरूप ब्रह्म हैं वे ही सनातन व्यक्त एवं अव्यक्त स्वरूप हैं वे असत भी हैं और सत भी हैं वे सत सत दोनों हैं और दोनों से परे हैं वे ही विराट विश्व भी हैं उन्होंने ही स्थूल और सूक्ष्म दोनों की सृष्टि की है वे ही सबके जीवन दाता, सर्वश्रेष्ठ और अविनाशी हैं वे ही मंगलकारी मंगल, मंगल स्वरूप सर्वव्यापक सबके वांछनीय निष्पाप और परम पवित्र हैं उन्हें चराचर गुरु नैन मनोहारी ऋषिकेश को नमस्कार करके सर्वलोक पूजित अद्भुत कर्मा भगवान व्यास की पवित्र रचना महाभारत का वर्णन करता हूँ पृथ्वी में अनेकों प्रतिभाशाली विद्वानों ने इस इतिहास का पहले वर्णन किया है अब करते हैं और आगे भी करेंगे यह परम ज्ञान स्वरूप ग्रंथ तीनों लोकों में प्रतिष्ठित है कोई संक्षेप से तो कोई विस्तार से इसे धारण करते हैं इसके शब्दावली शुभ है इसमें अनेकों छंद हैं और देवता तथा मनुष्यों की मर्यादा का इसमें स्पष्ट इस वर्णन है जिस समय यह जगत ज्ञान और प्रकाश से शून्य था अंधकार से परिपूर्ण था उस समय एक बहुत बड़ा अंडा उत्पन्न हुआ और वही समस्त प्रजा की उत्पत्ति का कारण बना वह बड़ा ही दिव्य और ज्योतिर्मय था श्रुति उसमें सत्य सनातन ज्योतिर्मय ब्रह्म का वर्णन करती है वह ब्रह्म अलौकिक अचिंत्य सर्वत्र सम अव्यक्त कारण स्वरूप तथा सत और असत दोनों हैं उसी अंडे से लोक पितामह प्रजापति ब्रह्मा जी प्रकट हुए तदनंतर दस प्रचेता दस दक्ष उनके सात पुत्र सात ऋषि और चौदह मनु उत्पन्न हुए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 परमात्मा में लीन हो जाता है ठीक वैसे ही जैसे ऋतु आने पर उसके अनेकों लक्षण प्रकट हो जाते हैं और बदले पर लुप्त हो जाते हैं बदलने पर लुप्त हो जाते हैं इस प्रकार यह काल चक्र जिससे सभी पदार्थों की सृष्टि और संहार होता है अनादि और अनंत रूप से सर्वदा चलता रहता है संक्षेप में देवताओं की संख्या तैंतीस छत्तीस हजार तीन सौ तैतीस है विवस्वान के बारह पुत्र हैं दिवह पुत्र बृहद भानु चक्षु आत्मा विभावसु सविता ऋचिक अर्क भानु आशाव रवि और मनु मनु के दो पुत्र हुए देवभ्राट और सुभ्रात सुभ्रात के तीन पुत्र हुए दस ज्योति सत ज्योति और सहस्र ज्योति ये तीनों ही प्रजावान और विद्वान थे दस ज्योति के दस हजार सत्य ज्योति के एक लाख और सहस्त्र ज्योति के दस लाख पुत्र उत्पन्न हुए उनमें से कुरु यदु भरत यजाति और इच्छुआ की इक्छ्वाकु आदि राजस्वों के वंश चले बहुत से वंशों और प्राणियों की सृष्टि की यही परंपरा है भगवान व्यास समस्त लोक भूत भविष्यत वर्तमान के रहस्य कर्म उपासना ज्ञान रूप वेद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 भगवान व्यास से कौतूहलवश कुछ ऐसे श्लोक बना दिए जो इस ग्रंथ की गाठ है इनके संबंध में उन्होंने प्रतिज्ञा पूर्वक कहा है कि 8,800 श्लोकों का अर्थ मैं जानता हूँ सुखदेव जानते हैं संजय जानते हैं या नहीं इसका कुछ निश्चय नहीं है वे श्लोक अब भी इस ग्रंथ में बिना विचार किए उनका अर्थ नहीं खुल सकता और तो क्या सर्वज्ञ गणेश जी जब एक क्षण तक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 भारत पुराण रूपी पूर्णचंद्र ने सुत्यर्थ रूप चंद्रिका को छिटका मनुष्यों की बुद्ध रूप कुदों को विकसित कर दिया है इस इतिहास स्वरूप दीपक ने संसार के तहखाने को उजाले से भर दिया है भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन ने इस ग्रंथ में कुरुवंश का विस्तार गांधारी की धर्मशीलता विदुर की प्रज्ञा कुंती के धैर्य दुर्योधनादि की दुष्टता और पांडवों की सत्यता का वर्णन किया है इसकी प्रत्येक कथा से भगवान श्री कृष्ण की अनिर्वचनीय महिमा प्रकट होती है यह महाभारत रूप कल्प वृक्ष समस्त कवियों के लिए आश्रय स्थान है इसी के आधार पर सब अपने अपने काव्य का निर्माण करेंगे जो श्रद्धापूर्वक महाभारत का अध्ययन करता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं क्योंकि इसमें देवर्षि ब्रह्मर्षि देवता आदि के परम पवित्र कर्मों का वर्णन है इसमें सनातन पुरुष भगवान श्री कृष्ण का स्थान स्थान पर कीर्तन है वे ही सत्य रित परम पवित्र और मंगलमय हैं वे अविनाशी अविचल अखंड ज्ञान स्वरूप पर ब्रह्म हैं बुद्धिमान लोग उन्हीं को की लीलाओं का गायन करते हैं वे सत्य और असत दोनों हैं जगत की सारी चेष्टा उन्हीं की शक्ति से होती है